श्री रामचरितमानस की ये दो पंक्तियां श्री जानकी माता की वंदना में श्री तुलसीदास जी महाराज ने दिखे जनक नरेंद्र नंदनी माता जानकी जी जनक सुता के रूप में वंदनीय है जगत जननी के रूप में वंदनीय है और श्री राम बल्लभा अतिशय प्रिय करुणा निधान की इस रूप में वंदनीय है मुख्य बात यह ताकि युगपद कमल मनाव ऐसी श्री जानकी जी के युगल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो वैसे तो एक नियम है सुमति कुमति सबरा नाथ पुराण निगम अस का सुमती कुमति सबके हृदय में निवास करती है सबके एक बार कुमति ने दुखी होकर ब्रह्मा जी से कहा कि आपने तो सारी सृष्टि बनाई तो मुझे भी बनाया पर मुझे कोई चाहता नहीं है क्या आपको भी मैं अच्छी नहीं लगती मैं भी तो आपकी बेटी हूं ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या करें कहा कि बेटी तुम बहुत अच्छी लगती हो कुमति बोले ऐसे नहीं प्रमाण सहित सिद्ध करो ब्रह्मा जी ने कहा सुमति कहा सुमत ये नहीं और मैं कुमति ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों देवियां चलकर बताओ तब हम फैसला करेंगे तो सुमति थोड़ी दूर गई और लौट कर आई ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाओ फिर कुमति थोड़ी दूर कर, तक गई फिर लौट कर आई ब्रह्मा जी हंसकर बोले दोनों ही अच्छी लगती हो दोनों बड़ी अच्छी लगती हो कहा कब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो तो ये कभी सुमति कभी कुमति पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं जासु कृपा निर्मल मति पाप अच्छा सृष्टि का नियम तो सुमति कुमति का जैसे दिन और रात अंधकार और प्रकाश तो यह तो प्रकृति का नियम है लेकिन निर्मल मति उनकी कृपा से मिलेगी जिनकी सत्ता सृष्टि के ऊपर है जासु कृपा निर्मल मती पाऊ माया सब सी माया माहू श्री हनुमान जी के लिए जानकी माता ने कह दिया सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसहू हनुमंत हे हनुमान जी तुम्हारे हृदय में समस्त सदगुण निवास करें इसका अर्थ है कि दुर्गुण एक भी न रहे तो यह प्रकृति के द्वारा तो हो नहीं सकता लेकिन जानकी माता के आशीर्वाद से हो सकता है कि सारे सदगुण एक में ही निवास करें इसी तरह निर्मल मति जानकी माता की कृपा से हमें प्राप्त तो हो यह प्रार्थना तुलसीदास जी महाराज ने की अच्छा निर्मल बुद्धि और मलिन बुद्धि में अंतर क्या है सती जी ने जब राम जी की परीक्षा लेने गई तो सीता जी का वेश बनाया सती की न सीता सीता कर देखा सती की न सीता सीता सीता सती की सीता सीता सीता अजय नाम भी बड़े मिलते जुलते हैं सती सीता सती माता ने सीता माता का रूप धारण कर लिया यह कथा है आप यह सोचना कि सती जी के मन में इस समय अभिमान है वे भगवान को भी पीछे छोड़कर आगे चलने लगती हैं जो भगवान को छोड़कर आगे आगे चले एक सज्जन कहने लगे कि अब जमाना बहुत आगे है पुरानी बातें छोड़ो पुरानी बातों में रखा ही क्या है हम लोग तो बहुत आगे हैं आगे हैं तो हमने कहा कभी कभी लोग आगे बढ़ जाते हैं एक आदमी का दौड़ में बड़ा नाम था एक दिन देखा रात को अंधेरे में 12 बजे दूसरे गांव में दौड़ते दौड़ते पहुंच गया तो लोग जागे आश्चर्य व्यक्त किया कि इस समय अभ्यास का भी समय नहीं है और रात को बारह बजे अकेले दौड़ते चले जा रहे हो कहा जा रहे हो क्या उस आदमी ने कहा कुछ नहीं मैं तो घर में सो रहा था एक चोर ने प्रवेश किया खटपट की आवाज हुई मेरी आंख खुली मैंने ललकारा चोर आगे और मैं पीछे हद कर दी दौड़ में इतना नाम और चोर को अब तक नहीं पकड़ पाया रहने दो तो पकड़ने की बात कहते तो दो मील पीछे छोड़कर आया हूं कई बार लोग ऐसे भी आगे बढ़ जाते हैं जो पकड़ना चाहिए वो पीछे ही छूट जाता है आगे बढ़ रहे एक बार एक हवाई जहाज में गड़बड़ी हो गई तो पायलट ने सूचना दी कि इस विमान का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है यह दुखद खबर है लेकिन अचानक सुखद खबर यह है कि विमान तेजी से चलने लगा है तो हमें यह तो पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं पर यह पता है कि जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं आज हम लोगों की भी यही दशा है किधर जा रहे हैं यह पता नहीं पर जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो पकड़ना चाहिए वो पीछे छूटता जा रहा है अरे वो नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे विश्व के इतिहास का आभास भी मन से मिटा दे जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा इतने आगे बढ़ गए देखो सतीजी रामजी से आगे आगे चल रही है मतलब भगवान को भी पीछे छोड़ दिया भगवान से भी आगे आगे चल रही हैं अब भगवान मुस्कुरा कर पीछे पीछे चल रहे हैं किसी ने कहा कि पीछे क्यों चल रहे हो भगवान ने कहा कि जब कोई हमें अभिमान में पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है ऐसे कि हम पीछे पड़ जाते हैं और तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक वो हमें स्वीकार ही ना कर ले तो ये आगे बढ़ने वालों के भगवान पीछे तो पड़े हैं ये अभिमान के कारण होता है कि हम आगे बढ़ गए तो सती माता की बुद्धि में है अभिमान लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने भेष किसका बनाया सीता जी का और सीता जी की कृपा से जासुकृपा निर्मल मत पावो जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिलती है तो निर्मल बुद्धि स्वरूपा श्री जानकी जी और मलिन बुद्धि स्वरूपा सती माता इसका अर्थ यह है कि मैली बुद्धि वाले भी वेश तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं मैली बुद्धि वाले वेश तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं लेकिन पता वेश से नहीं पता तो चलने से लगता है कि चलना कैसा है आचरण कैसा है व्यवहार कैसा है तो राम जी ने कहा सती माता हम तुम्हारे वेश की ओर नहीं देख रहे हैं हम तो चलने से ये फैसला कर रहे हैं कि आप सीता जी नहीं हैं। कहा क्यों कहा सीता जी वे जो राम जी के पीछे पीछे चलें, आप कैसी सीता जी जो राम जी के आगे आगे चल रही हैं मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख इससे तो काग ही भले भीतर बाहर एक निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो और वह पुरुषार्थ से नहीं पाई जा सकती अच्छा आप ऐसे सोचें सही समझ किसे नहीं है पर समझ जीवन में नहीं है यह तो जानकी माता की कृपा हो तब निर्मल मति का वरदान मिले स कृपा निर्मल मति पावा और पवित्र बुद्धि की पहचान है जिसकी बुद्धि में सदा भगवान रहे राम मैं सब जग श राम मैं सब जग ज्ञानी करो नाम जोरी और निर्मल मति का वरदान श्री सीता माता की कृपा से प्राप्त हो क्यों इनका संपूर्ण जीवन निर्मल है जनक सुता श्री जनक जी की पुत्री हैं श्री जानकी जी लेकिन आप जानते हैं श्री जानकी जी का जन्म कैसे हुआ यज्ञ की भूमि का शोधन करने के लिए महाराज जनक ने गुरुदेव की आज्ञा से हल चलाया अपनी नित्य संगनी सुनैना जी के साथ और उस हलका फल घट से टकरा गया अब घट शब्द में श्लेष है हल चलाना क्या है जब कोई मामला उलझ जाता है तो सुलझाने के लिए जो विचार करते वही तो हल चलाना है कहते है, इस मामले को हल करो किसी तरह हल यही हल चलाना है तो सुमति की भूमि पर विचार का हल जब देह भाव से ऊपर उठे हुए विदेह राज अपनी नित्य संगनी सुनयना नैनों के साथ सुविशेषण ज्ञानी की नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ जब विचार का हल चलाते हैं और हल का फल घट से टकरा जाए विचारों को लेकर खोपड़ियां तो बहुत टकराती है पर खोपड़ी से कुछ होने वाला नहीं इसका नाम ही खोपड़ी खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है भक्ति का प्राकट्य हृदय से होगा और जब किसी देहाध्या से मुक्त महात्मा का विचार हमारे हृदय को छू जाए तो हृदय से घट से श्री जानकी जी प्रकट होती है जानकी जी माने भक्ति भक्ति प्रकट होती है और एक अद्भुत बात है श्री जानकी जी के प्रकट होने के बाद अकाल दूर हुआ वर्षा हुई क्योंकि वर्षा ऋतु रघुपति भगती जिसके हृदय से भक्ति का जन्म होता है उसी के नेत्रों से प्रेमाशुओं की बरसात होती है यह बिना भक्ति के वर्षा नहीं हो सकती दीर्घ ये कहते हैं कि घन श्याम है दिल में घन न होते तो ये बरसात न होती तो श्री जानकी जी का जन्म पृथ्वी से हुआ सांसारिक जीवन में जिस तरह जीवों का जन्म होता है उस प्रक्रिया से नहीं हुआ श्री जानकी जी जन्म से ही निर्मल जन्म से ही पवित्र जन्म से ही भक्ति का स्वरूप तो जिनके जन्म में इतनी निर्मलता हो उनकी कृपा से ही हमें निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होगी यास कृपा निर्मल मति पावाओ श्री जानकी जी के जन्म लेती वर्षा जनकपुरवासी बड़े प्रसन्न हुए कुछ लोग गाने लगे जय मिथिलेश लली मैया जय जापर जा भक्ति भली, जय मिथिलेश अकाल भयो जब मही से प्रगटी जनक लनी मैया प्रगति जनक लली पूर्वासी सुख पाए गावे गली गली जय मिथेश अब तो जनकपुर में आनंद ही आनंद बरसात तो होने लगी सभी प्रेम से भरे हुए हैं जन्म इतना पवित्र और जन्म के बाद बाल्यकाल कभी विदेह विदेहराज की गोद में कभी मां सुनैना जी की गोद में कभी आंगन में क्रीड़ा कर एक दिन श्री जानकी जी ने आंगन बुहारते समय शंकर जी का वह धनुष बाएं हाथ से उठाकर दूसरी जगह रखा फिर आंगन साफ किया फिर धनुष को वहीं रखा यह जनक जी ने देख लिया आप विचार करो ये धनुष वही है इसको बड़े बड़े बलशाली राजा अपनी जगह से हिला नहीं पाए और ये धनुष ये अभिमान है और इसमें लगी रहती रस्सी और रस्सी को संस्कृत में बोलते हैं गुण और जहां गुण होंगे वहां अभिमान होगा ही जहा गुण होंगे वहां गुणों का अभिमान होगा भगवान ने इसीलिए रस्सी को नहीं तोड़ा धनुष को तोड़ दिया और मानो संकेत किया तो गुण तो बने रहे पर गुणों का अभिमान न रहे यह भगवान की गुण रहे पर गुणों का अभिमान न रहे भगवत कृपा तो जिस अभिमान को बड़े बड़े बलशाली राजा अपनी जगह से नहीं हिला पाए ये बलशाली राजा क्या है ये तरह तरह के साधन है देखो इन सब साधनों से अन्य विकार तो दूर होंगे पर अभिमान नहीं मान लो आपको लोभ की बीमारी है तो आप दान कर देंगे तो दान करने से लोभ की बीमारी तो समाप्त तो हो जाएगी पर मैं बड़ा दानी हूं इसको क्या करें मैं बड़ा दानी हूं इसीलिए हम लोगों के यहां एक नियम था दान दक्षिणा दान के बाद दक्षिणा देने की आवश्यकता क्यों इसलिए कि दान हमने दिया तो देने वाले की कृपा नहीं है दान जिसने स्वीकार किया उस लेने वाले की कृपा है तो लेने वाले ने हमारा दान स्वीकार किया इसलिए हम दक्षिणा देते हैं कि आपकी बड़ी कृपा आपने हमारा दान स्वीकार किया दक्षिणा दे क्यों ताकि अभिमान से बच सके ने केवल दान देने वाले कहा अभिमान से बच पाते हैं आप इसी तरह सोचते जाइए असंयम की बीमारी है आपने संयम किया असंयम तो दूर हो गया पर मेरे जैसा कोई संयमी नहीं नहीं अभिमान की ने उस सुकृत न पाप सिराही रक्त बीज जिम जाही करने पर भी यह नष्ट नहीं होते रक्त बीज की तरह बढ़ते हैं श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में यह बात कहते हैं एक महात्मा से किसी ने कहा कि हमारा अभिमान बहुत बढ़ता है क्या करें महात्मा बोले तुम सबको प्रणाम किया करो उसने कहा ठीक है उसने सबको प्रणाम करना शुरू कर दिया तीन महीने बाद मिला महात्मा जी ने कहा क्या हाल है तुम्हारे अभिमान का तो कहने लगा और बढ़ गया है क्यों कोई हमें प्रणाम करे तो हमें लगता है कि हम कितने अच्छे आदमी हैं कि सब हमें प्रणाम करते हैं और अगर हम किसी को प्रणाम करें तो हमें लगता है कि हम कितने कितने महान हैं कि हम सबको प्रणाम करते हैं अब बोलो इस अभिमान से बचा कैसे जाए तो जिस अभिमान को बड़े से बड़े साधन अपनी जगह से हिला नहीं पाते उस अभिमान को अपनी जगह से हटा देना भक्ति के बाए हाथ का खेल है सीता माता ने बाएं हाथ से धनुष को उठा के रखा और आंगन साफ सुथरा कर दिया ये आंगन क्या ये अंतःकरण ही आंगन है मन का आंगन साफ हो जाए फिर अभिमान का धनुष रखा जाए इसका अर्थ यह है कि अभी तक हमारा अभिमान तन से जुड़ा था मन से जुड़ा था धन से जुड़ा था पुर्जन परिजन से जुड़ा था लेकिन अब यह अभिमान रघुनंदन से जुड़ गया यह आंगन साफ हो गया धनुष को रख दिया सीता माता का यही कार्य है अब यह तो इनकी महानता इसीलिए जनक जी ने प्रतिज्ञा की इस धनुष को जो तोड़ेगा श्री सीता जी उसी को जयमाल पहनाएंगे लेकिन जानकी माता की यह महिमा और स्वभाव श्री तुलसीदास जी बीच में यह बात लिखते हैं जनक सुता जग जन, जनक जानकी जनक सुतार अतिशय प्रिय करुणा निदान की जनक सुता जग जन जन, जन ग सुता जग जननी जननी जग जननी जननी जन जनक सुता अब जग जननी यह शब्द बड़ा सुंदर जगत की जननी है और जन्म देने वाली माता की महिमा तो इतनी है एक भक्त ने कहा मां तो सबकी मां होती है इसमें मुझको क्या कहना है यदि कहना है तो ये कहना है मेरी मां का क्या कहना है जननी कुपुत्रो जाए तो क्वचदपि कुमाता न भवती पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती जगत की जननी है इसीलिए मां कभी बेटे की योग्यता नहीं देखती वह तो संबंध के आधार पर स्नेह करती है मां ममता की एक धारा है जो बहती रहती है बल्कि गाय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के शरीर पर गंदगी लिपटी रहती है तो गाय अपनी जेहवा से चाटकर उसे साफ करती है किसी ने गाय से कहा यह तो तुम्हारी बछड़े पर बड़ी कृपा है जो अपनी जेहवा से चाटकर इसको स्वच्छ बना रही हो गंदगी लिपटी हुई है आप साफ कर रही हो तो गाय ने कहा कि नहीं नहीं मैं बछड़े की गंदगी साफ नहीं कर रही हूं यह तो मेरे उदर से आया है तो यह गंदगी भी मेरे उदर की ही है जो इसके ऊपर लिपटी हुई है मैं इसे साफ करते इतना वात्सल्य जयंत ने कौआ बनकर जान की माता के चरण में चंचु का प्रहार किया पर सीता जी ने प्रभु से कुछ भी नहीं कहा कहीं जाग न जाएं या विश्राम कर रहे हैं तो विश्राम करते रहें मेरे कारण प्रभु के विश्राम में बाधा ना पड़े और ये सोचती नहीं ये कौआ उड़कर चला जाए तो अच्छा लेकिन वो काय को जाए वो तो आया ही देखने हैं सठ चाहत रघुपति बल देखा भगवान का बल देखना था सीता माता के चरण में चंचु का प्रहार किया इसका अर्थ यह है कि भगवान का बल अगर देखना है तो भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त पर प्रहार करके देखो तब भगवान के बल का पता लगेगा निज अपराध रिसाही न काउ जो अपराध भगत कर कर राम रोज पावक सोच रही लेकिन एक अद्भुत बात सीता जी ने कुछ कहा ही नहीं बल्कि ये और सोचती नहीं कि उड़ जाए तो अच्छा चला जाए तो अच्छा पर वही रक्त रंजित चंचुलिये वही बैठा रहा राम जी समझ गए कि सीता जी कह नहीं रही हैं ये उड़ के जा नहीं रहा है सब जान गए चला रुधिर रघुनायक नायक चला रुधिर रघु चला रुधिर रघु नायक रघु नायक सायक संध संध चला राम जी जान गए सिंख का धनुष, तो सीख का बाण बनाकर चला दिया जयंत ने सोचा कि बाण तो कौए के पीछे लगा है हम कौए का भेष बदल देते हैं धैर्य निज रूप गए ऊपाही अपना रूप बनाया लेकिन बाण पीछा नहीं छोड़ता कितने भी शरीर बदलो भगवान का बाण तो सबके पीछे लगा है अब इसको समझ में आया कि बाण तो कौए के पीछे नहीं मेरे पीछे लगा है देवराज इंद्र ने कहा कि जल्दी जा मेरे स्वर का साम्राज्य चला जाएगा जा तो ब्रह्मा जी के पास गया ब्रह्मा जी ने कहा यहां से भी जा जगह नहीं पार्वती जी ने शंकर जी से कहा वो आपके ही पास आ रहा है शंकर जी बोले आए हम तो त्रिशूल रखे हैं बाण पीछे तो त्रिशूल इधर से जब ही कर बध उचित तो इंद्र लोक ब्रह्म लोक शिवलोक कहीं शरण नहीं मिली अब भागता जा रहा पीछे बाण आगे जाए नारद जी ने देख लिया नारद देखा विकल जयंता निकल जयलता दया कोम चित आ, आ, आ, जयंता न नानद जी ने जयंत को विकल होते हुए देखा दया लगी संतों का चित्त कोमल होता है जयंत कहा जा रहे जयंत ने कहा कि बाबा कोई ठिकाना हो तो बताएं कि वहां जा रहे हैं अब तो बाण पीछे लगाइए जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं जयंत ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है यह इंत तो बोले यह भी आश्चर्य की बात क्यों लगा है? कोई वरदान देने के लिए लगा है प्राण लेने के लिए लगा है नारद जी बोले मुझे लगता है ये बाण तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता अगर ये तुम्हारे प्राण लेना चाहता तो तुम्हें इंद्रलोक ब्रह्मलोक शिवलोक तक जाने देता के बीच में ही मामला साफ कर देता है जयंत ने कहा और अधिक चिंता की बात यह बाण प्राण भी नहीं लेता पीछा भी नहीं छोड़ता प्राण ले और पीछा छोड़े एक तो काम करे या पीछा छोड़े या प्राण ले नारद जी ने कहा यह बाण ना प्राण लेगा ना पीछा छोड़ेगा इससे पीछा छोड़ाने का एक उपाय है कौन सा यह बाण किसका है श्री राम जी का तो उन्हीं की शरण में चले जाओ जिसका बाण है वही पीछा छुड़ा सकता है तुलसीदास यह जीव मोह रज जोई बांधे सोई छोड़े बाण राम जी का उपाय दुनिया भर से पूछ रहे हो जयंत ने कहा कि महाराज चले जाएंगे लेकिन भगवान अगर ये कहेंगे कि जयंत जब शरण में आना ही था तो भागे क्यों और भाग गए थे तो शरण में आए क्यों नारद जी ने कहा कि जयंत कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा अब आपका स्वभाव देखना इसलिए शरण में आ गया हूं जयंत गए और श्री जानकी माता ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा कि प्रभु इसे चमक यह आपकी माया के बस में है अतिशय देव प्रबलतो माया कृपा करो भगवान ने कहा मेरा बाण अमोग है का कुछ उपाय निकालकर मैं इसकी ओर से प्रार्थना करती जयंत की ओर से जानकी जी प्रार्थना करती प्रभु से कि इसका कल्याण करो इसको मुक्त करो इसको बचाओ भगवान ने कहा ठीक है एक नयन करी तजा भवानी उसकी एक आंख फोड़ दी और संकेत यह भी कि हमको और जानकी जी को एक ही दृष्टि से देखना अलग अलग दृष्टि से नहीं यह श्री सीताराम जी को देखने की दृष्टि मिल गई ये जननी का भाव है कि जयंत को भी क्षमा कर ठीक है कोई बात नहीं हमें चौंक मारी तो कोई बात नहीं क्षमा करो रावण अगर देवराज इंद्र का बेटा जयंत चरण पर चंचु का प्रहार करने आता है तो रावण हरण करने आता है परशी जाने जी वहां भी मनमह चरण बंदी सुख माना और वे सोचती हैं कि राम जी जाएंगे तब इसका उद्धार होगा और राम जी इसके कारण कभी नहीं जाएंगे इतना पाप है इसका कि कभी नहीं जाएंगे लेकिन श्री सीता जी ने सोचा अगर मैं चली गई तो प्रभु मेरे कारण वहां आकर इसका भी उद्धार कर देंगे तो सीता जी को रावण के ले जाने की हिम्मत थी जो ले जाता सीता सीत निशा सम आई ये उनकी जननी का भाव है जनक सुता जग जननी आप ये देखो अपराधी से अपराधी क्रूर से क्रूर कुटिल से कुटिल दुष्ट से दुष्ट उसका भी उद्धार हो ऐसा भाव जिस माता के मन में हो वो जगत जननी है और भगवान की करुणा निधान श्री राघवेंद्र की अतिशय प्रिय प्रिया है करुणा और भगवान की करुणा यह नहीं देखती कि अपराध इसका है या उसका जो शरण में आ गया और एक बार त्राही त्राही कहा तो भगवान उसको उस शरणागत को अपने दोनों हाथों से उठाकर हृदय से लगा लेते हैं यह उनकी करुणा है पर यह करुणा श्री सीता जी ही जगाती हैं तो जिनका ऐसा माता का भाव जिनकी ऐसी निर्मल उत्पत्ति और जो करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिय प्रिया ऐसी की माता के युगल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं युगल चरण कमल न मेरा न तेरा मेरा तेरा सब इन चरणों में अर्पित मैं अरुमोर देह की अहमता और गेह की ममता ये अहमता ममता दोनों श्री जानकी जी के चरणों में अर्पित आपके चरणों का सहारा है और इन चरणों की कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो श्री सीता जी की बुद्धि अत्यंत निर्मल है अत्यंत किसी भी परिस्थिति में उनकी बुद्धि मलिन नहीं होती निर्मल बन जाना था राम जी जा रहे थे समाचार समय सुनी सी कुपद कमल जुग बंदी बैठो सिरुना रोना राम जी बन जा रहे श्री सीता जी को समाचार मिला राम जी से कुछ नहीं कहा जाकर कौशल्या माता के जुगल चरण कमलों में प्रणाम किया और सिर झुकाकर बैठ गई बिना कहे सब कुछ कह दिया कौशल्याजी ने कहा कि राम सीता जी वन जाना चाहती है अब राम जी को संकोच तो बड़ा पर माता जी के सामने समझाया हंस गबनी तुमने बन जोगू हंस तुम तुमने सुन जस मोई दही राम जी ने कितने बढ़िया ढंग से समझाया हंस हंसगवनी तुम हंस की तरह चलने वाली सुकुमारी हो बनके योग्य नहीं हो श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु आपसे किसने कहा कि मैं हंस गवनी हूं राम जी बोले अभी अभी कौशल्या माता ने कहा डावर जोग की हंस कुमारी दी जोग की हंस डावर जोग की हंस ये हंस कुमारी बनके के योग्य नहीं है मेरी माताजी ने आपको हंस कुमारी कहा है राम जी बोले इसलिए मैं भी कह रहा हूं हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु आपकी माताजी ने मुझे हंस कुमारी कहा है, तो मेरी माताजी ने भी आपको कुछ कहा था क्या जब आप धनुष तोड़ने जा रहे थे तो सुनैना माता ने कहा था शोधनुराज कुंवर कर दे बालमार की मंदिर नहीं बाल मरा की मंदर की मंदर की मंदर बाल मराल सुनैना जी ने आपको हंस कुमार कहा था तो मैं एक बात पूछूं जब हंस कुमार बनके योग्य है तो हंस कुमारी बनके योग्य क्यों नहीं है माता ने आज्ञा तो नहीं दी कौशल्या माता ने अभी कहा कह तापस कानन जोगो तपस्वियों की जो देवियां हैं वे बनके के योग्य है तो आप राजकुमार नहीं हैं आप तो तापस हैं ही तापस वेश विशेष उदासी चौदह वर्ष राम बनवासी आप तापस हैं तपस्वी हैं और मैं आपकी पत्नी हूं जब तापस बनके के योग्य है तो तपस्वनी बनके के योग्य क्यों नहीं ये तर्क है श्री सीता जी के और फिर मेरे बिना तो आप अधूरे हैं सीता के बिना राम सदा ही अधूरे रहे बनवास राम का अधूरा रह जाएगा इसलिए मैं तो चलूंगी बोलो जो तपस्या के लिए तर्क दे जो घर छोड़कर वन में तपस्या पूर्वक जीवन यापन करने के लिए तर्क दे ये है जासु कृपा निर्मल मत पावा तर्क हम लोग भी देते हैं पर हम तर्क दूसरे तरह से देते हैं कोई कहे कि वन में बैठकर भजन करो हाँ ठीक है वन तो ठीक है लेकिन कमरे में क्या बुरा है वह भी तो एक अंत है किवाड़ बंद कर लिया आंख बंद करके बैठ गए थोड़े में क्या बिगड़ता है हम उल्टे तर्क देते हैं और तर्क तो ऐसा तीर है जिस दिशा में मोड़ दो उधर ही चल जाता है इसीलिए महाभारत कार कहते तर्को प्रतिष्ठा तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है हम तर्क किस पक्ष में दे रहे हैं और इसीलिए एक आदमी ने कहा कि शराब मत पियो शराब मत पियो आप भी तो फलाहार करते हो उन्हीं फलों का रस है ये एक सज्जन चिलम लेके कहते थे बम भोले चढ़ाओ अरे क्यों क्यों ये गांजा का है शंकर जी की बूटी है एक सज्जन हमसे बोले चले भंग चलेगा गांजा हम चलेगा हमें नहीं शंकर जी का प्रसाद है हमने तो कहा आप ले नहीं नहीं शंकर जी का प्रसाद लेने में क्या हार्ज है हमने कहा थोड़ी देर बाद सांप ले आओगे शंकर जी का प्रसाद है डालो गले में लोगों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए एक आदमी बोला शराब पीने से तो जुकाम चला जाता है क्या शराब पीने से जुकाम चला जाता है दूसरा मित्र बड़ा मजा किया तो बोले पीले पीले चला जाएगा कहा क्यों बोले जिन्होंने सलामें पी उनकी जमीनें चली गई जायदादें चली गई तो जुकाम क्या चीज है ये भी चला जाएगा पीले हम अपने सुख भोग के लिए तर्क देते आज सबसे बड़ी विडंबना यही है तर्क भी दिए जा रहे तो अपने सुख सुविधा की भोग के लिए तपस्या के लिए नहीं पर सीता जी तपस्या के लिए तर्क देती हैं अयोध्या के भवनों का सुख त्याग कर वन में भगवान के साथ विचरण होगा तपस्या होगी सेवा होगी इसके लिए तर्क दे रहे ऐसी पवित्र बुद्धि है श्री जानकी जी की तन प्राण की केवल प्राणा या तो तन प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण जाएंगे राम जी समझ गए कि इनको साथ ले चले श्री सीता जी राम जी के साथ चली और एक बात उन्होंने कही कि आप जो वन का वर्णन करके मुझे डरा रहे हैं को प्रभु संग मुही चित बनी हारा सिंह बधू जिनी ससक सिया प्राण प्रिय देवन सा था बी बीरधुरी धरे धनु भाथ धरे धनु भा प्रभु के साथ किसी की हिम्मत है जो मेरी ओर देखे और फिर मेरे प्रिय देवर हाथ में धनुष धनुष्वाण धारण किए हुए धनुर्धर प्रतापी वीरवर लक्ष्मण भगवान ने कहा सो तो ठीक है लेकिन वो बनके के मार्ग बहुत कठोर है कांटे कंकर सीता जी बोली मैं मार्ग देखूंगी नहीं जो मुझे झंझट हो कितनी अद्भुत बात है मार्ग देखूंगी नहीं फिर क्या देखोगी जी ने कहा मोहिम मग चलत न हो ये हारी छिन छिन चरण सरोज निहादी मैं तो हर क्षण आपके चरण कमलों को देखती रहूंगी रास्ता देख रही है मुझे ऐसी स्थिति लेकिन जब वन में गई बड़ा सुंदर दृश्य रघुवीर बधु धरी धीर दये मग में डग दल की भरी भाल कनी जल की फुट सूख गए मधुरा धरो वे फिर बूझती है चल नो अब के तो है तिय की लकिया तुरता पिय की आखिया अति चार चली जल चु थोड़ा ही नगर से बाहर निकली माथे पर पसीना आ गया होठ सूख गए राम जी की ओर देखकर कर कहती है कितनी दूर और चलना है राम जी की आंखों में आंसू आ गए राम जी ने मन ही मन कहा कि मैंने घर में ही कहा था कि यहीं रहो मत चलो अब जंगल में कोई ठिकाना थोड़े ही कितनी दूर और चलना है चौदह वर्ष तक चलना ही चलना है आपके होंठ सूख गए माथे पर पसीना आ गया इसलिए सीता जी कहती नहीं नहीं प्रभु आपको भी पसीना आ रहा है आप इस पेड़ के नीचे बैठ लीजिए तो आपको विश्राम मिल जाएगा और मुझे सेवा का अवसर मिल जाएगा लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए तो लक्ष्मण जी के आने तक आप प्रतीक्षा करो भगवान ने कहा क्यों लक्ष्मण कोई धनुर्धर प्रतापी वीर हैं, वो जल लेकर आएंगे तब तक हम लोग आगे चलते हैं सीता जी बोली नहीं जल को गए लखन हैं लरीका, लक्ष्मण बालक है भगवान ने कहा कि उस दिन तो आप कह रही थी वीर धुरीण धरे धनु भाथा प्राणनाथ प्रिय देवर साधा वीर धुरीण धरे धनुभा था धनुधर प्रतापी वीरवर लक्ष्मण और आज कह रही लखन है लरिका सीता जी की आंखों में आंसू आ गए प्रभु मैं उस दिन जो लक्ष्मण को बलवान बता रही थी वो ठीक कह रही थी तो आज बालक क्यों लक्ष्मण जी मुझे तब से बालक लगने लगे कब से जब से सुमित्रा माता ने कह दिया तात तुम्हारी मां तु ही पिता राम सब भाती सन्देही सुमित्रा माता ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे तुम्हारी माता तो वैदेही है और तुम वैदेही के पुत्र होकर इस दे को मां मान रहे हो देही को मां मानोगे तो माँ का प्रेम सदा मिलेगा नहीं और वैदेही को मां मान लो तो मां का प्रेम तुम्हें सदा मिलता रहेगा इसलिए तात तुम्हारी मां तो तुम वैदेही सुमित्रा जी ने कहा कि मैं धन्य हो गई मेरा बेटा भगवत भक्त राम जी का भक्त तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मेरा माता होना धन्य हो गया मैं धन्य हूं कि तुम्हारे जैसा पुत्र मिला लक्ष्मण जी ने कहा कि मां अभी तो आप कह रही थी कि तुम्हारी माता ही जी हैं। अब आप कह रही हैं कि आप मेरी मां हैं। तो मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी मां है कौन आप या श्री सीता जी सुमित्रा जी ने आंखों में आंसू भर कर कहा लक्ष्मण इसे ऐसे समझो एक दूध बेचने वाला था उसके यहां कोई दूध खरीदने आया पिता किसी कार्य में व्यस्त था उसने बेटे से कहा कि इन्हें दूध दे दो अब दूध बाल्टी में रखा था लोटे में रखा था तो बालक सहजता से पूछता है कि इन्हें बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का अब आप ही बताओ दूध बाल्टी का है कि लोटे का दूध तो गाय का है पर बाल्टी का लोटे का इसलिए कहते हैं क्यों उस पात्र में रख दिया गया है सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण इसी तरह पुत्र तो तुम वैदे ही के हो पर इस पात्र में रख दिए गए हो इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है तात तुम्हारी मा तो वैदी क्या संस्कार देती थी माताएं अब तो एक गाँव में एक मैया अपने बालक को खिला रही थी और बार बार कहे कौआ मामा आएगा कौआ मामा आएगा अब बोलो ऐसे प्रतापी मामा जिस बालक के हों क्या संस्कार पड़ेंगे सुमित्रा जी ने कहा तुम्हारी माता वैद्य ही है और लक्ष्मण जी ने जब आकर जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया बस सीता मैया हो गई और इसीलिए लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए भी कहीं गए तो सीता जी ने कहा जल को गए लखन हैं लरी का परिखो पिए छा घरी कहे ठाणे और मैं सेवा कर लूंगी पोछ बयारी बया अरु पाय पखारी हो भूभुरी डाढ़े तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिक बैठ विलंब लो कंटक काढ़े जान नाह को नेह लख पुलक्यो तनु बारी विलोचन बाढ़े ऐसा प्रेम और ऐसा त्याग ऐसा तप केवट से नाव मांगी भगवान ने और केवट मना करने लगा तुलसीदास जी लिखते मांगी नाव न केवट आना मांगी ना कह तुम्हार मरम में जाना जान मांगी ना मांगी ना मांग नाव नकेवट ना आना मांगी मांगी ना भगवान ने नाव मांगी केवट नहीं आया अच्छा नहीं आता तो भी ठीक ये और कह रहा कहा ही तुम्हार मरम में जाना मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं अब राम जी तो हंसने लगे कल दिन वैसा आज ऐसा पर लक्ष्मण जी को लगता है कि ऐसी भी दिन आ गए भगवान नाव मांग रहे हैं अच्छा मांग रहे हैं और वो ला नहीं रहा है और ये और कह रहा है कि हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं अब इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती तो कुछ और हो नहीं सकती और राम जी ऐसे समय में भी हंस रहे हैं, बेहस करुणा है, जाने की लखन एक अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिताजी तीन रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से हमसे पांच हजार रुपए उधार ले तो छह महीने बाद कितना लौटाएंगे हिसाब लगा के बताओ विद्यार्थी हाथ जोड़कर बोला सर एक नया पैसा नहीं अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया क्यों नहीं तू गणित नहीं जानता बालक बोला मैं तो गणित जानता हूं पर आप मेरे बाप को नहीं जानते उसने जिसका लिया है दिया है आज तक जो तुम्हारा ही देगा केवट कहता कहा ही, तुम्हार मरम में जाना मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं बोलो पर राम जी हंस रहे हैं और लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर हंस रहे हैं कि तुम भी मुस्कुराओ केवट ने चरण धुलाया और चरण धुला के नाव में बिठाया उस पार हुए तो भगवान को लगा कुछ कितराई नहीं दी लक्ष्मण जी ने कहा क्या कह रहे हैं प्रभु राम जी बोले इसे उतराई नहीं दी लक्ष्मण जी बोले और उतराई क्या दोगे बड़ों बड़ों को नहीं मिलता सो तो ऐसे मिल गया चरण धुला लिया आपने इससे और क्या राम जी बोले लक्ष्मण धीरे बोलो नहीं उतराई की कौन कहे चरण धुलाई और देनी पड़ेगी चरण भी तो हमने अपने मतलब से धुलाए अब राम जी के पास कुछ है नहीं अब यहां श्री सीता जी का चरित्र आहा। ही की सियान ने आ जा मणिमुद्री मन मनमुदित उता आरी मनमुदित मन दी उ मणिमुदरी मनी मनिमुदी मन प्रसन्न से मुद्रिका उतार कर दे दी राम जी को कैसे दे दो अच्छा आप सोचो अगर आज की परिस्थिति में ऐसी घटना घटती पति के पास कुछ ना होता और वो उतराई देना चाहता या किसी को कुछ देना चाहता है तो कुछ नहीं है पत्नी के पास अंगूठी है तो ऐसा नहीं कि यही है कि इसी जाना निहारी नहीं बेचारे पति को कहना पड़ता है कि ये दे दो तो हम इसे दे दें तो पत्नी यही कहती अनुमान यही है अपना तो सब बर्बाद कर ही दिया आग लगे ऐसे स्वभाव में अब हमारे पास ये बचा इसमें और आग लगा दो ले जाओ बर्बाद करो ले।, ले जाओ अब कहता है नहीं, नहीं हम हम वापस कर देंगे हाँ तुमने किया है आज तक वापस भी कर दोगे एक दृश्य तो ये होता और दूसरा ये होता पत्री मुस्कुरा कर इसीलिए कहते हैं समय पर कुछ रखा करो है ही नहीं कुछ दोगे क्या अरे केवट ये क्या देंगे लो हम देते हैं पर श्री सीता जी ये सब नहीं करती की सी जान निहारी मन मुद्री मन मुदित उतारी प्रसन्न मन से मुद्रिका का उतार कर राम जी को दी और ये मन मुदित पुष्पाटिका में राम जी का दर्शन किया था तो मज्जन कर सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता राम जी मिले उस दिन भी मुदित मन गौरी माता का आशीर्वाद मिला उस दिन भी मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी भवानूज पुनिपुन मुदित मन मंदिर चली और आज विपत्ति आई और विपत्ति में हाथ की मुद्रिका भी उतार कर देना पड़ा तो भी मन मुद्री मन मुदित उतारे भगवान प्रसन्न है हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए हैं ऐसी श्री जानकी जी का चरित्र निष्कलुष चरित्र है और इसीलिए श्री वाल्मीकि जी ने कहा सीतायास चरित महत् श्री सीता जी का चरित्र अद्वितीय है राम जी के चरित्र की सबसे बड़ी महिमा यही है त्यक्तुदुस्त्यज सुनेपित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगा्यम माया मृगम दयित मन वाव वंदे महापुरुष ते कि वे वनवासी हो गए अयोध्या का साम्राज्य त्याग कर यही पर श्री जानकी जी लंका में सताते रहे क्रूर आतताई बृंद बाल किंतु चिंता की कृपा की ना कृपाने की और राम जी गए थे वन एक बार जीवन में किंतु वनवास गई दो दो दो बार जाने के सीता जी दो दो बार वन में गई और दूसरी बार की वन यात्रा में वाल्मी आश्रम में विराजमान है गांव की देवियों ने देखा तो उन्होंने कहा यह तो कोई पहचान की लगती है अरे ये वही है अपने पति देवर के साथ इसी वन मार्ग से गई थी इस विचारी का बनवास क्या अभी भी दूर नहीं हुआ परिचय हुआ जानकी जी ने अपने बारे में बताया उन ग्राम में ललनाओं के आंख से आंसू बरसने लगे उन्होंने कहा कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटाई लें रामजी ही लोक मर्यादा मिटाएंगे तो कोई याद कैसे करेगा अरे उन्होंने राजा का धर्म निभाया है राजा का धर्म बड़ा कठिन धर्म होता है का राजस धर्म निभाई ले भले रचिको नहीं दंपत प्रेम निभाई ले दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ क्यों संग रहे सुख में दुख में पति और पत्नी अस वेद और ओ बन ले बन गईले तो तू बन गईलू और तू बन आई वो काहे ना आई उनके बनवास में आप शामिल हो गई आपके बनवास में वो क्यों नहीं शामिल हुए श्री सीता जी ने कान बंद कर दिया मैं राम जी के विरोध में कुछ नहीं सुनूंगी देवियां बोली वाल्मीकि जी से फैसला कराओ वाल्मीकि जी के पास गए वाल्मीकि जी ने पूरी बात सुनी तो यही कहा राम हो या रामन हो बलि चाहे बामन हो यश अप यश शेष जग में रहेंगे जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सीए रही अब आगे आगे सीए राम पीछे ही रहेंगे राम सीता राम सीता कोई ना कहेगो सब सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम श्री सीता जी की जैसी और ऐसा पवित्र चरित्र ऐसा निष्कलुष चरित्र रावण के साम्राज्य को ठुकरा देने वाली दिखाकर, बैठे ऐसी तृण और पवित्र आत्मा श्री जानकी माता की कृपा से हमें भी निर्मल मति प्राप्त हो निर्मल बुद्धि प्राप्त हो हमारे जीवन में भी चरित्रशीलता आए, यही मंगलमयी प्रार्थना जानकी माता के चरणों में करते हुए चर्चा को विराम और यही हम लोग सोचें जनक स्वता जग जननी जान की अतिशय प्रिय कन्या निधान की ताके युग पद कमल मनाब जासु कृपा निर्मल मति पाव जनक सुतार जग, जग जननी जानकी जनक सुतार जननी जनन जग जनन जननी जग जनन। जैसी जनन। जनन। श्री जानकी माता के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन करें जय श्रिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय श्रिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव